दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए ना खुदा का हमने जिन्हें नाम दिया है नमस्कार आज आपके सामने आ रहा हूँ हमने एक बात कही के पचासवें एपिसोड में पचासवा एपिसोड जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उतना ही मेरे लिए भी अब आप पूछ सकते हैं कि आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है तो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप 50 एपिसोड तक मेरी बातें सुनते रहे मेरी बातें मतलब किसी और की बातें किसी और की बातें बहुत देर तक सुनते रहने में कभी कभी उलझन होने लगती है क्यों क्योंकि आप खुद भी अपनी बात कहना चाहते हैं और आपकी बात तो मैं सुन नहीं पा रहा हूं तो इसलिए 50वां एपिसोड आपके लिए महत्वपूर्ण है और मेरे लिए 50वां एपिसोड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मैंने अपनी बात कहनी शुरू की थी तो उस समय मुझे लगता था कि मेरे पास कहने के लिए बहुत अधिक कुछ नहीं है और मुझे नहीं लगता था कि मैं 10 पंद्रह बीस एपिसोड से ज़्यादा कुछ कह पाऊँगा तो अगर ये देखा जाए कि नॉर्मली एक एपिसोड पंद्रह 20 मिनट का होता होगा तो 50 एपिसोड का मतलब ये हो गया कि मैंने आपसे आठ सौ से, से लेकर लगभग 1000 मिनट तक अपनी बातें कर ली हैं अब अगर 1000 मिनटों को घंटों में बदला जाए और तब सोचा जाए तो मुझे तो खुद ही अपनी क्षमता पर आश्चर्य हो रहा है कि मेरे पास इतनी बातें थी जो कि मैं 1000 मिनटों तक अपने दोस्तों से कर सका और मैं अपनी कमज़ोरी ये समझता था कि मैं स्मॉल टॉक नहीं कर पाता यानी कि मैं बातें नहीं कर पाता हूँ ये मुझे हमेशा से लगता था और इसके कारण अपने बहुत से संबंधों में मैंने यूँ कहूँ कि कभी कभी तो डांट भी खाई है और कभी कभी एक अजीब सा वैक्यूम पाया है तो दोस्तों अब आज अपने 50वें एपिसोड की दास्तान आपको सुनाना चाहता हूं और ये दास्तान मेरे बहुत ही बचपन के एक्सपीरियंस के बारे में है होता ये था कि हम लोग हम लोग मतलब मैं और मेरा भाई तो अपने पिताजी के साथ जहां जहां उनके तबादले होते थे वहां वहां रहते रहते थे परंतु जब भी छुट्टियां होती थी तो हम लोग बरेली आते थे और बरेली में दो बातें थी हमारी दादी भी वहीं पर थी और नानी भी वहीं पर थी यानी ददिहाल और ननिहाल दोनों एक ही जगह पर था और बिल्कुल पड़ोस में दीवार भी मिली हुई थी यानी दीवार के एक ओर ददिहाल था और दूसरी ओर ननिहाल अब ये कहानी फिर कभी बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ तो होता यो था कि हम लोग वहाँ जाते थे और वहाँ पर जाकर बरेली में चूँकि उस ननिहाल में हमारी मौसी और मामा और नानी वगैरह रहते थे और दनिहाल में और तो बच्चे नहीं थे कोई मगर दादी थी बुआ थी तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था तो कभी कभी हम लोग बाहर यानी कि घूमने भेजे जाते थे तो चूँकि छोटे बच्चे थे तो हम लोगों के साथ यहाँ पर यह बता दूँ कि मेरी मौसी के चार बच्चे हैं और उस समय उनके जो दो बच्चे यानी छोटे वाले जो बच्चे थे वो बहुत ही छोटे थे और उनको हम लोग अपने बराबर का नहीं समझते थे और इसी तरह से मामा के बच्चे भी छोटे थे मगर मौसी की दो बेटियां थी जो कि लगभग हम लोगों के सम आयु की थी मतलब हम ही लोगों की उम्र की थी तो वो हमारी दोस्त थी अब साहब हम दोनों भाई और हमारी दोनों बहनें और हम लोग के साथ में वो दो छोटे नन्हे बच्चे तो साहब ये छः लोगों का जोड़ा बन मतलब एक समूह गुड़ गुट बन जाता था तो अब जहाँ भी बाहर जाना होता था वहाँ पर ये गुट जाता था और बाहर जाने का मतलब क्या होता था कि जाड़े के दिनों में मेले ठेले लगते थे मेले मतलब उस जमाने में हर बड़े शहर में एक ना एक एग्ज़िबिशन नाम की चीज़ आती थी यानी कि उसको नुमाइश कहा जाता था नुमाइश मतलब एग्जीबिशन और उस नुमाइश में क्या होता था कुछ झूले और कुछ दुकानें और कुछ खाने पीने की चीज़ें तो हम लोग वहां भेजे जाते थे अक्सर जाड़ों में और गर्मियों में तो कभी पार्क में भेजे जाते थे कभी हम लोगों को एक सिनेमा हॉल थे उनमें भेजे जाते सिनेमा हॉल बता दूं इसलिए क्योंकि हमारे जो मौसाजी थे वो एंटरटेनमेंट टैक्स में कार्य करते थे तो एंटरटेनमेंट टैक्स में कार्य करने के नाते सिनेमा घरों में हम लोगों की पहुंच काफी अच्छी थी वहां जब जाते थे तो न सिर्फ हम लोगों को बैठने की जगह मिलती थी बल्कि कभी कभार तो कोका कोला और कुछ केक वगैरह भी मिल जाते थे तो साहब बरेली शहर में इस तरह से मनोरंजन का हम लोगों के लिए बहुत अच्छा साधन था और बरेली जाने का हम लोग छुट्टियों में इंतजार करते थे चाहे गर्मियों की छुट्टियां हो और चाहे जाड़ों की छुट्टियां हो ये बात एक जाड़ों की छुट्टियों की है उन छुट्टियों में हम लोग बरेली आए और हंसप मामूल हम लोगों को एग्जीबिशन जाना तो होता यह था कि एग्जीबिशन बच्चों को अकेले तो भेजा नहीं जा सकता और एग्जिबिशन रात में होती थी तो अब नुमाइश में रात में बच्चे अकेले ना कभी नहीं और साहब कौन जाता था हम लोग के साथ कभी तो चाचा जाते थे कभी बुआ जाती थी या कभी कोई और मुझे अब ये तो याद नहीं कि और कौन कौन लोग थे मगर जिस बार का ये जिक्र है उस बार हम लोगों के साथ में पिताजी के एक मित्र वो ले गए हम लोग को उन मित्र का नाम तो मुझे याद नहीं है शायद अग्रवाल साहब था मगर सब लोग उनको हनुमान जी कहते थे हनुमान जी इसलिए कहते थे क्योंकि कॉलेज के ज़माने में वो मेरे पिताजी से कुछ निचली क्लास में पढ़ते थे और ये कहा जाता था कि यदि पिताजी राम थे तो वो उनके हनुमान थे अनुमान उनसे कोई भी काम कहा जाए तो वो कभी उससे ये नहीं कहते थे कि ये नहीं हो सकता है ऐसा होता था कभी, कभी कभी कि ना हो पाए परंतु उन्होंने अपने मुंह से उस समय तक कभी नहीं कहा था कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता है और वो उस काम को करने के लिए जुड़ जाते थे और पूरे मन तन शक्ति से उस काम को किया करते थे ये मेरा ये हमारी दादी और हमारी बुआ वगैरह ने हमको बताया था अब साहब तो हनुमान जी आए हनुमान जी आए तो उनको ये काम दिया गया कि भाई इन छह बच्चों को लेकर आप नुमाइश देखने जाइए हनुमान जी ने कहा बिल्कुल मैं शाम को आ जाऊंगा और इन बच्चों को लेकर जाऊंगा अब यहाँ पर मुझे ये बता देना जरूरी है कि हनुमान जी की एक बुरी आदत थी और वो थी उनका पीना पीना मतलब शराब पीना वो शराब पीने में कभी चूकते नहीं थे और मतलब उनको समय यानी जिसे बोलते हैं देश काल समय का ख्याल नहीं रहता था वो कभी भी पी लेते थे परंतु संध्या काल शराब पीना ये तो मेरे ख्याल से नियम है और पिया ही जाता है यानी पी ही जाती है सॉरी शराब तो पी जाती है तो वो भी पीते थे और उस दिन भी जब वो आए तो निश्चय ही पीकर ही आए थे शायद उस दिन थोड़ी ज्यादा हो गई थी जब वो आए तो किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि संध्या काल हनुमान जी पर बच्चों की जिम्मेदारी दी जा रही है और हनुमान जी दारू पिए हुए हैं। पिताजी घर पर थे नहीं जो कि इस बारे में ध्यान देते या तवज्जो देते शायद माता जी थी दादी थी तो उन्होंने भेज दिया अब साहब हम छे बच्चे जो कि सभी दस बारह वर्ष से लेकर और पाँच छ साल की उम्र तक के थे हम लोग उनके साथ चल दिए हनुमान जी को हनुमान चाचा बोला जाता था तो हनुमान चाचा ने एक रिक्शा किया उस समय वहाँ पर साइकिल रिक्शा ही चलते थे बरेली में तो एक साइकिल रिक्शा किया गया और हनुमान चाचा ने उस साइकिल रिक्शे पर हम छो बच्चों को और खुद सवार कर लिया हनुमान हाँ चाचा के साथ हम लोग एग्जीबिशन ग्राउंड यानी नुमाइश तक गए अब मैं उस जगह का नाम तो नहीं याद कर पा रहा हूं बरेली में मगर वो रिक्शे पे चलने में तकरीबन पंद्रह मिनट लगे होंगे रिक्श पंद्रह से बीस मिनट शायद लगे होंगे हम सब बच्चे बहुत ही खुश खुशी में किलकारियां भरते हुए जो छोटे बच्चे थे वो तो और भी ज़्यादा खुश क्योंकि माँ बाप के बा... नियंत्रण से बाहर और किसी टोटल अनजान आदमी के साथ में जाने का मौका और ये भी तय था हनुमान जी ने कहा कि देखो तुम लोग अपना ध्यान खुद से रखना तो खुद से रखने का मतलब ये तो आज़ादी का एक बहुत बड़ा कदम था और हम लोग जा रहे थे अब साहब हम लोग नुमाइश में पहुंच गए नुमाइश में पहुंचे तो अब घूमना शुरू हुआ कभी एक झूले पर फिर दूसरे झूले पर बैठे और थोड़ी देर के बाद एक छोटे बच्चे ने यानी कि जो मेरे सबसे छोटा जो भाई था मौसेरा उसने कहा चाचा पानी पीना है अब जाड़े की शाम और बच्चा कह रहा है पानी पीना है तो चाचा ने कहा अरे पानी पीना है तो इसमें क्या हम लोगों ने और उनकी जो बहनें थीं उन्होंने डांटा कि अरे बबलू क्यों पानी पीना है जाड़े में रात में कौन पानी पीता है मगर अब साहब बबलू साहब को तो पानी पीना था और चाचा जी ने कह दिया था कि पानी पीने में क्या बात है अभी पिला देते हैं साहब वहाँ पर पानी के ठेले लगे हुए थे वो जिसमें बर्फ का पानी मिलता है अब आजकल तो शायद वो बर्फ़ का पानी एक रुपए गिलास हो गया है परंतु उस जमाने में पाँच पैसे का एक गिलास था तो पाँच पैसे का एक गिलास पानी लिया गया अब अगर बबलू को प्यास लगी है तो फिर तो सभी को प्यास लगेगी ना और हम सब बच्चों ने कहा कि चाचा हमें भी पानी पीना है देखिए बात क्या थी कि जैसे वो क्या बोलते हैं खीरे को देखकर खीरा रंग बदलता है ऐसा कुछ कहावत है ना तो उसी तरह से जब एक बच्चे को प्यास लगती है तो सब बच्चों को प्यास लगती है और वही हम हमारे साथ में हुआ हमें भी प्यास लगी अब कोई चौथा ही पानी पी रहा था कोई आधा और पूरा ग्लास तो मुझे नहीं लगता है शायद किसी ने भी पिया हो तो जब एक बच्चा पी लेता था तो उसमें जो पानी बचा होता था पानी वाला उसी में पानी भर देता था और पी लेते थे तो यानी कि उसका कुल खर्च शायद एक या दो ग्लास पानी हुआ होगा मगर उसने कहा साहब छह बच्चों ने पानी पिया है तो तीस पैसे होंगे हनुमान जी ने बहुत बहुत विरोध किया इस बात का उन्होंने कहा कि तुमने पानी कितना दिया है तुम उसका हिसाब लगाओ वो बोला दुकानदार कि देखो भैया जो हम कह रहे हैं छह गिलास पानी हुआ तो छह गिलास पानी हुआ और तुमको तीस पैसे तो देने ही पड़ेंगे थोड़ी देर तक बहस चली मगर अब देखिए हम लोग तो सिर्फ बच्चे थे हनुमान जी थोड़े कद के छोटे भी थे और उसने पानी वाले ने डेफिनेटली समझ लिया था कि ये दारू पिए हुए हैं तो हनुमान जी ने थोड़ी देर बहस की फिर थोड़ा क्रोध दिखाया मगर फिर वो हार गए और उन्होंने कहा ठीक है तीस पैसे दे दिए उसको उसके बाद हम लोग चल दिए हम लोग चल दिए तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हनुमान जी ने अपने कोट की जेब से एक शीशे का ग्लास निकाला हम सब बच्चे आश्चर्यचकित हो गए की ये शीशे का ग्लास कहा से आ गया हनुमान जी की जिम में हम हम लोगों ने पूछा कि चाचा गिलास गिलास कैसा बोले अरे बेहुदा पैसे ले लिया तो मैं उसका गिलास भी नहीं लाता क्या और साहब हम बच्चे उनके इस न्याय पर कि अगर उसने हमारे साथ बेईमानी की है तो हमें भी उसके साथ बेईमानी करनी चाहिए हम लोगों को लगा कि ये न्याय सठे साठ्यम समाचर बिल्कुल सही है और साहब उन्होंने वो ग्लास हम लोगों को दिखाया गौरव के साथ और हम लोग चल दिए आगे गए होंगे थोड़ी देर के बाद वो नुमाइश तो एक सर्कल में होती है ना गोले में होती है तो हम लोग घूमते घूमते घूमते घूमते फिर से उसी पानी वाले के सामने पहुंच गए बस वो पानी वाला आया और उसने सीधे हनुमान जी का कॉलर पकड़ लिया और उसने कुछ अच्छी भली गालियां भी दी हैं वो मैं यहां नहीं कह सकता हूं परंतु उसने जो गालियां दी और उसका लबोलुबाव यह था कि अबे तू मेरा ग्लास चुरा के ले गया हनुमान जी कुछ गिड़गिड़ाए कुछ जो भी उन्होंने कहा हो मगर उस पानी वाले ने उसका थोड़ा लंबा चौड़ा शरीर भी था उसने इनकी जेब से वो ग्लास निकाल लिया और इस प्रकार से हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि हमारे चाचा के साथ में ऐसा हुआ हम लोगों ने कहा चाचा अब चलिए अब यहाँ पर खड़े रहने में कुछ फायदा नहीं है अब हम लोग को कोई नुमाइश नहीं देखनी चाचा ने कहा अरे नहीं नहीं ये तो होता रहता है हम लोगों ने कहा नहीं जो भी होता रहता हो हमारी हमसे बड़ी बहन थी उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत अभद्र हुआ मतलब उन्होंने कुछ और शब्द इस्तेमाल किया होगा मैं आज शायद उसको ऐसे कह रहा हूँ उन्होंने कहा ही ये बहुत भद्दी बात हुई और ये हम लोगों को चलना चाहिए और साहब हम लोग नुमाइश से बाहर आए रिक्शे में बैठे और चल दिए जब हम लोग रिक्शे में आ रहे थे तो जैसा मैंने आपसे कहा कि वो पंद्रह बीस मिनट का रास्ता था तो पहले पाँच मिनट तो चाचा कुछ नहीं बोले और अगले पंद्रह मिनट उन्होंने ये हम लोगों को कन्विंस करने में लगाए ये बच्चों ये बात घर चलकर किसी को नहीं बतानी है क्योंकि अगर हम लोग बताएंगे तो आगे से कभी भी तुम लोग मेरे साथ घूमने नहीं भेजे जाओगे तो ये नस, ये मैं अपने, लिए, अपने हित के लिए नहीं कह रहा हूं मैं तुम लोगों के हित के लिए कह रहा हूं कि तुम लोग अगर मेरे साथ घूमने आते रहना चाहते हो तो तुम लोग ये सब बातें घर पर मत बताना क्योंकि देखो और तो कोई तुम्हें घुमाने ले जाने वाला है नहीं मैं ही हूँ अब हम लोग कैसे कहते हैं कि साहब चाचा और बुआ भी ले जाते हैं और कभी कभी तो पापा भी ले जाते हैं उन्होंने कहा और देखो तुम्हारे घर वालों को तो फुरस्त है नहीं तो मैं ही ले जाऊँगा और इसलिए तुम लोग ये बातें घर पर मत बताना साहब हम लोगों को तो मतलब हम लोग जो बड़े बच्चे थे हम लोगों को तो समझ आ गई मगर वो छोटे वाले भाई साहब जो थे उनको ये बात ज़्यादा समझ नहीं आई और हम लोग घर पहुँचे उसके शायद 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने ये सारा किस्सा और कुछ शायद और उसमें मिर्च मसाला लगाकर बता दिया और उसके बाद जो हुआ होगा वो तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं हनुमान जी अगली बार जब आए तो उनको कितनी लानत मलानत हुई मगर खैर ये वो जमाना नहीं था जबकि कोई दुश्मनिया ब, मतलब इस तरह की बातें कोई किसी दुश्मनी का कारण बनती हो या किसी ब, ये उनकी एक हरकत मान के छोड़ दिया गया अब मैंने जैसा आपको बताया कि हनुमान जी पारिवारिक मित्र थे और उन्होंने भी शायद माफी ऑफ़ ही मांगी होगी तो अब उन्हीं के साथ में एक दूसरी घटना ये उस साल की नहीं ये एक और अगले साल की है उस साल हमारी मौसी की बेटी यानी जो हमारी बड़ी बहन थी उनका विवाह होना था तो हम लोग जैसे होता है परिवार की शादियों में कुछ दिन पहले ही पहुंच गए और बहुत से काम होते हैं कभी बैठे हुए मटर छिलते थे कभी कुछ था और उसमें से एक काम ये था कि हम लोगों में से मतलब कि कोई भी रिश्तेदार आता था तो उसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना ऐसा नहीं था कि वो रिश्तेदार रेलवे स्टेशन से घर नहीं आ सकते थे परंतु ये वो जमाना था जबकि अगर कोई शादी में आ रहा है तो उसको सम्मान दिखाने का एक तरीका था कि उसको लेने के लिए कोई ना कोई स्टेशन ज़रूर जाएगा तो साहब ऐसा हुआ कि हमारे कोई रिश्तेदार आ रहे थे और उनको लेने के लिए हम मतलब मैं उस वक्त तक थोड़ा बड़ा हो चुका था तो यह हुआ कि मैं और कुछ और एक दो बच्चे जाएंगे स्टेशन पे उनको लेकर आएंगे परंतु मैंने आपसे बताया मैं बड़ा हो चुका था मगर मेरे ऊपर इतनी भी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी कि मैं अकेला जा कर के उनको ले आऊं तो ये जिम्मेदारी जो थी ये तो किसी बड़े को मिलनी थी मैं केवल परिवार के सदस्य के रूप में वहां जा सकता था और उन रिश्तेदार साहब को रिसीव कर सकता था परंतु मेरे ऊपर एक ना एक गार्जियन की ज़रूरत अवश्य थी तो उस समय भी हनुमान जी गार्जियन के रूप में नियुक्त किए गए और स्टेशन जाने के लिए अगर मैं जा रहा था तो मेरे साथ में मेरा भाई कैसे नहीं जाता और अगर मेरा भाई जा रहा था तो बाकी बच्चों ने क्या कुसूर किया था तो फिर वही छह बच्चे फिर से चले चले और अब जब हम लोग चले, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी मां और मौसी भी जा रही थी मतलब वो भी हम लोग के साथ ही आ गई और हम लोग शायद दो रिक्शों में बैठ करके हनुमान जी के गार्जियनशिप में वो दो महिलाएं और हम छह बच्चे और साहब हम लोग रेलवे स्टेशन गए और मतलब जिन रिश्तेदार को आना था वो भी ज़रूर कोई बड़े आदमी मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे होंगे तो सब लोग पूरा एक कॉन्वॉय स्टेशन पर खड़ा होना था अब साहब मुझे लगता है उस समय प्लेटफॉर्म टिकट शायद दस पैसे का था या शायद का था ये मुझे ख्याल नहीं है आप में से कुछ लोग बता सकेंगे 1975 की जनवरी की बात है ये। ये बात बता सकता उन्नीस क्योंकि 1975 की जनवरी में यह हो गया था कि साहब मतलब क्या रेलवे टिक 1975 या उसके पहले की बात है सॉरी मैं बता नहीं पा रहा हूँ सत्तर के दशक में तो था ही डेफिनेटली तो उस उस समय प्लेटफॉर्म टिकट का जो भी दाम रहा हो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था इतना कह सकता हूँ अब हम लोग स्टेशन पर पहुँचे और शायद आठ दस लोग थे तो और हनुमान जी ने कहा चलो चलो अंदर चलो तो जब चलो चलो अंदर चलो तो हम लोगों ने कहा कि चाचा टिकट तो ले ले प्लेटफॉर्म टिकट और हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए उत्सुक इसलिए थे क्योंकि बच्चों को तो अक्सर ये सब टिकट वगैरह लेने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी वो हमेशा बड़ों के पास होती थी तो हम लोगों ने कहा कि साहब वो टिकट ले लेते उन्होंने कहा चलो यार मैं यहाँ पर सबको जानता हूँ कोई टिकट विकट की जरूरत नहीं और इस तरह से हम आठ नौ लोग प्लेटफॉर्म के अंदर घुस गए जब हम लोग अंदर चले गए और वो ट्रेन आने का टाइम हो रहा था इतने में एक हमारे मौसा जिनका मैंने जिक्र किया जो एंटरटेनमेंट टैक्स विभाग में काम करते थे वो किसी दूसरे शहर में पोस्टेड थे और कम्यूट करते थे यानी वो हर दिन आते थे वो हम लोग को दिखाई पड़े उन्होंने पूछा कि अरे तुम लोग यहाँ कैसे हो हम लोगों ने बताया कि वो फलाने आ रहे हैं तो हम लोग उनको लेने आए उन्होंने कहा अरे यार एक आदमी आ रहे हैं और तुम बोले नहीं हमने कहा एक आदमी नहीं वो उनके साथ वो उनके बच्चे सब लोग आ रहे हैं उनका और तुम लोग इतने लोग उनको लेने आ गए हम लोगों ने कहा बोले अजीब है अहमकू उन्होंने मतलब ये बात हम लोग से नहीं कही अपनी पत्नी यानी हमारी मौसी से कही कि ये क्या हरकत है आपकी फिर बोले कि और आप लोगों किसके साथ आए देखिए महिलाएँ और बच्चे अकेले आना उस समय उस ज़माने की बात है कि जब अकेले आना जो था वो उतना अच्छा नहीं माना जाता था और वो भी रात का समय हो रहा था तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग किसके साथ आए हो हम लोगों ने बताया कि वो हनुमान चाचा के साथ आए उन्होंने कहा अरे हनुमान जी आए हैं कहा उन्होंने कहा तब तो तुम लोगों ने टिकट तो लिया नहीं होगा टिकट मतलब प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया होगा हो सीने का पता नहीं उन्होंने लिया होगा कि नहीं हम क्या जानते तो उन्होंने कहा हम जानते हैं कि हनुमान जी आए हैं तो टिकट तो नहीं लिया ठीक है भाई नहीं लिया होगा तो क्या होगा बरेली स्टेशन पे सत्तर का दशक टिकट नहीं लिया होगा तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई और प्लेटफॉर्म टिकट लेना तो बड़े मतलब फैशन की बात होती थी कि फैशनेबल है इसलिए ले रहे हैं वरना प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत तो ऐसी थी नहीं उन्होंने कहा तुम लोग को पता नहीं है आज यहां पर बैग चेकिंग चल रही है अगर टिकट नहीं लिया है तो फंस जाओगे तुम लो. हम लोग तो बच्चे थे हम लोगों को ज़्यादा नहीं समझ में आया परंतु मौसी और मेरी माँ ये लोग थोड़ा सकपका गई इन्होंने कहा लगता तो ऐसा ही है कि टिकट नहीं लिया उन्होंने हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान जी आए हनुमान जी हंसब मामूल शाम का टाइम दारू पिए हुए और उन्होंने कहा हाँ हाँ बताइए साहब तो इन्होंने पूछा टिकट लिया बोले नहीं उन्होंने कहा बाहर कैसे जाए बैच की चेकिंग चल रही हनुमान जी बोले अरे हम सब जानते बोले अच्छा जाइए आप अकेले बाहर निकल के दिखाइए फिर हम देखते हैं और साहब हनुमान जी को ये मौसा गेट की तरफ ले गए जब गेट की तरफ ले गए तो वहाँ पर बैच चेकिंग चल रही थी और टीसी ने इनसे टिकट मांगा इनके पास टिकट नहीं था बैच चेकिंग मतलब कि कोई आउटसाइड दूसरे शहर के लोग आकर चेकिंग करते थे ये हनुमान जी डेफिनेटली बरेली वालों को जानते होंगे मगर दूसरे शहर वालों को तो नहीं जानते थे तो उन्होंने पकड़ लिया हनुमान जी को और हनुमान जी कुछ कहने लगे कुछ अपनी बात समझाने लगे मगर उन लोगों को ये भी समझ में आ गया कि ये दारू पियाँ हैं उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया उनका हनुमान जी को चलो इधर अब हनुमान जी को अलग बैठा दिया गया देखिए ये वो ज़माना था जबकि पैंट कमीज पहने हुए आदमी उसको ज़्यादा मतलब पुलिस वाले बदतमीज़ी नहीं करते थे उनको अलग से किनारे करके खड़ा कर दिया गया वो अपना खड़े हो गए और वो कुछ अपना बड़बड़ाते रहे मगर कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था अब हम लोग जो प्लेटफॉर्म पर दूर से खड़े हुए ये सब देख रहे थे हम लोग घबरा गए और हम लोग से ज्यादा माओ और मौसी घबरा गई हुआ ये कि अब क्या करेंगे तो अब भैया क्या करेंगे मौसा की तरफ देखा हम लोगों ने इशारे से एक भाई अब आप, आप कुछ करिए कम से कम प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आप फिर वापस अंदर आई वो तो एम वाले आदमी थे उनको तो कुछ दिक्कत थी नहीं उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ तुम सब लोग आज हवालात और साहब वो बाहर निकले रिक्शे पे बैठे और चले गए अब तो भैया हम लोगों के हाथ पैर फूल गए क्या करें उधर से हनुमान जी हम लोग को हाथ दिखा रहे हैं घबराओ मत अरे हम लोगों ने कहा क्या मत घबराओ अब साहब उनकी गाड़ी आने वाले गाड़ी का टाइम हो गया जो गाड़ी जिससे वो लोग आ रहे थे हम लोगों ने कहा यह तो और भी मुसीबत हो गई कहां तो हम लोग मतलब भगवान का राम भजन है को आए थे और कहा कपास लगे क्योंकि अब वो लोग आएंगे तो उन रिश्तेदारों के सामने हम लोग की क्या इज्जत रह जाएगी माँ और मौसी बहुत घबरा गई मौसी को समझ में आया मौसी वहां से चली और उन्होंने वो बगल में आरएमएस था वहां जाकर के फोन उठाया और फ़ोन से मामा को यानी हमारे जो मामा जी वहीं रहते थे बरेली में ही उनको फ़ोन किया उनसे कहा कि तुम स्टेशन आओ दस प्लेटफॉर्म टिकट खरीद के प्लेटफॉर्म के अंदर आओ और हम लोगों को निकालो और बोले कि ये सब काम तुम्हें बीस मिनट के अंदर अंदर करना है क्योंकि अगर गाड़ी आ गई और वो लोग आ गए तब तो हम लोगों की इज्जत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी मामा के पास एक राजदूत मोटरसाइकिल थी मामा जो थे वो दौड़े दौड़े आए उन्होंने टिकट खरीदा और आके उन्होंने मतलब प्लेटफॉर्म पे हम लोग से मिले भगवान की दया ये थी कि उस समय तक वो ट्रेन नहीं आई थी वो साहब ट्रेन आई उन लोगों से मिले वो लोग बहुत मतलब जो हमारे रिश्तेदार जो लोग आने वाले थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि उनको लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर मामा भी मौजूद मौसी भी मौजूद हमारी माँ भी मौजूद मतलब वो बड़े उनको लगा कि उनके सम्मान में वृद्धि हो गई और हनुमान जी जो थे वो भी मूछों पर ताव मूँछे तो थी नहीं उनके मगर वो वैसे मूँछों जहाँ होती वहाँ पर ताव देते हुए वो भी आकर खड़े हो गए और साहब हम लोग वहाँ स्टेशन से बाहर निकले तो ये दो कहानियाँ हनुमान जी के बारे में मुझे याद आती हैं और मैं इनको मैंने 50वें एपिसोड में जानबूझ रखा है क्योंकि ये एपिसोड मैं अपने बचपन बहुत ही बचपन की यादों से आपको बताना यादों से आपको अवगत कराना चाहता था और मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ ऐसा नहीं है कभी कभी कुछ ना कुछ मुसीबतें भी आती रही हैं और वो मुसीबतें भी किसी न किसी तरह टलती रहीं आज सोचते हैं तो वो हंसी मजाक लगता है परंतु उस समय वो एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब था परेशानी का कारण था मगर जैसा ज़िंदगी में होता है परेशानियाँ आती हैं उस वक्त बहुत मुश्किल लगती हैं मगर थोड़े समय के बाद लगता है कि ये अच्छी यादें रही तो नमस्कार दोस्तों आपने मेरी बात सुनी मेरे बात को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और अब मुझे यक़ीन हो गया है कि मैं अगले पचास एपिसोड भी आपके साथ शेयर कर पाऊंगा अपने अपने दोस्तों के अपने परिवार के कुछ न कुछ बातें तो आपके साथ शेयर करने को रहेंगी ही तो आशा करते हैं कि हम लोग फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर का गम इनाम दिया है